शिव पुराण रुद्र कहते हैं मनुष्य अब तुम भगवान शंभु के नारी संदेह भंजक भिक्षु अवतार का वर्णन सुनो जिसे उन्होंने अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया था देश में सत्य नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जो धर्म में तत्पर सत्यशील और बड़े बड़े शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया तदनंतर किसी समय सालवदेश के राजाओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया बलोन्मत्त साल विदेशी क्षत्रियों के साथ जिनके पास बहुत बड़ी सेना थी राजा सत्यरथ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ शत्रुओं के साथ दारुण युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई फिर जैवयोग से राजा भी सालों के हाथ से मारे गए उन नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक मंत्रियों सहित भय से, से विफल हो भाग खड़े हुए मुने उस समय विदर्भराज सत्यरथ की महारानी शत्रुओं से घिरी होने पर भी कोई प्रयत्न करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गई वे गर्भवती थी अतः शोक से संतप्त हो भगवान शंकर के चरणार बिंदों का चिंतन करती हुई वे धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गई सभीरा होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा उस समय तक वे बहुत दूर का रास्ता तय कर चुकी थी सरोवर के तट पर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया जो सभी शुभ लक्षणों से सम्पन्न था दयावश उस बालक की जंडनी महारानी को बड़े जोर की प्यास लगी तब वे पानी पीने के लिए उस सरोवर में उतरी इतने में ही एक बड़े भारी ग्राह ने आकर रानी को अपना ग्रास बना लिया वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित हो उस तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा इतने में ही उस पर कृपा करके भगवान महेश्वर वहाँ आ गए और उस शिशु की रक्षा करने लगे उन्हीं की प्रेरणा से एक ब्राह्मणी अकस्मात वहां आ गई वह विधवा थी घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी और अपने एक वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए उस तालाब के तट पर पहुंची थी उसने एक अनाथ शिशु को वहां क्रंदन करते देखा निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ और वह मन ही मन विचार करने लगी अहो यह मुझे इस समय बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है पृथ्वी पर पड़ा हुआ है इसकी माँ भी नहीं है पिता आदि दूसरे कोई सहायक भी यहाँ नहीं दिखाई देते क्या कारण हो गया न जाने यह किसका पुत्र है इसे जानने वाला यहाँ कोई भी नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में पूछूं, इसे देख मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई है मैं इस बालक का अपने औरत पुत्र की भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार कर रही थी उस समय भक्तवत्सल भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की बड़ी बड़ी लीलाएँ करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके सहसा वहाँ आ पहुँचे जहाँ वह ब्राह्मणी संदेह में पड़ी हुई थी और यथार्थ बात को जानना चाहती थी सेक्स भिक्षु का रूप धारण करके आए हुए करुणानिधान शिव ने उससे हंसकर कहा ब्राह्मणी अपने चित्त में संदेह और खेल को स्थान न दो यह बालक परम पवित्र है तुम इसे अपना ही पुत्र समझो और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो ब्राह्मणी बोली प्रभो आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं इसमें संदेह नहीं कि मैं आपकी आज्ञा से इस बालक का अपने पुत्र की ही भांति पालन पोषण करूँगी तथापि मैं विशेष रूप से यह जानना चाहती हूं कि वास्तव में यह कौन है जिसका पुत्र है और आप कौन हैं जो इस समय यहां पधारे हैं भिक्षुवर मेरे मन में बार बार यह, बार यह बात आती है कि आप करुणासिंधु शिव ही हैं और यह बालक पूर्वजन्म में आपका भक्त रहा है किसी कर्मदोष से यह इस दुर्वस्था में पड़ गया है इसे भोग कर यह पुनः आपकी कृपा से परम कल्याण का भागी होगा मैं भी आपकी माया से ही मोहित हो मार्ग भूल कर यहाँ आ गई हूँ आपने ही इसके पालन के लिए मुझे यहाँ भेजा है भिक्षु प्रवर शिव ने कहा ब्राह्मणी सुनो यह बालक शिव भक्त विदर्भराज सत्यरस का पुत्र है सत्यरस को साल विदेशी क्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला है उनकी पत्नी अत्यंत व्यग्र हो रात में शीघ्रतापूर्वक अपने महल से बाहर भाग आई उन्होंने यहाँ आकर इस बालक को जन्म दिया सवेरा होने पर वे प्यास से पीड़ित हो सरोवर में उतरे उसी समय देवस एक ग्राह ने आकर उन्हें अपना आहार बना लिया